विद्या से जुड़ा हुआ एक प्रश्न संदीप अलवर जी संदीप जी का है अलवर से वो पूछते हैं परंपरा में पहले जो था वो मान्यताएं थी और जीवन विद्या वास्तविकता है इसका प्रमाण क्या मेरे लिए होगा जबकि अनुभव ना आपको हुआ है ना मुझे तो फिर प्रमाण क्या बहुत ठीक बात है जीवन विद्या वास्तविकता है या जीवन विद्या के माध्यम से वास्तविकता का हमारे सामने प्रपोजल आता है पहले तो उसको संदीप भाई ठीक कर लो तो जीवन विद्या एक शब्द है और एक भाषा है और एक प्रकार का लोगों के जीने का तरीका है अब ये आपके लिए क्या है भाई आपके लिए एक प्रकार का प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव के साथ आप क्या कर सकते हैं आप अपनी अपनी चाहत की खिड़की अपने में निरीक्षण के प्रोग्राम को अगर चालू करते हैं तो आपको यदि अपने में कोई इस प्रस्ताव के अनुसार कोई चीज़ मिल जाती है अपने में ही कोई प्रस्ताव के अनुसार चीज़ें दिखने लगती हैं यदि आपको ऐसा दिखने लगता है समझ में आने लगता है तो वो चीज़ें फिर आपकी होती चली जाती हैं फिर वो मान्यता नहीं है और यदि इसको एजी सुन लिया मान लिया याद कर लिया और बोलने लग गए तो वो एक प्रकार के मान्यता हो सकती है अब रहा पहला भाग जब हम सुनते हैं तो सुनते समय तो मान्यता ही है सुनने के बाद यदि आपने अपना ऑब्जर्वेशन उसके साथ लगाया निरीक्षण किया और आपको यदि कोई चीज़ समझ में आई पकड़ में आई मतलब समझ में आई वो आपकी अपनी है है न और उसमें उस वस्तु का जो भी क्लैरिटी आपको हो रहा है वो आपका अपना है अब आग, आप अब उसको लेकर आप जाओगे कहाँ जाओगे भाई उसको जीने में प्रमाणित करते हो जीने में प्रमाणित करने जाते हैं तो चूंकि कोई भी एक चीज़ हम एक बार में समझते हैं वो कई चीज़ों से जुड़ी रहती है तो दूसरी और चीज़ों को समझने की आप में जिज्ञासा बनती है और उसके कारण दूसरे पहलू तीसरे पहलू सभी तरह के पहलू आपके लिए आवश्यक होते जाते हैं और इस प्रकार से जीने में प्रमाणित करने के लिए चलने पर हमारे को अनुभव होता ही है और पूर्वक फिर प्रमाण प्रस्तुत कर ही पाएंगे तो समझना शिक्षा विधि से होता है हम सोचें कि शिक्षा विधि से अनुभव होगा पहले ये ये अपने आप में बात ठीक नहीं है इसको पहले रीसेट करो तो अनुभव पूर्वक एक वास्तविकता का कंटेंट बना वास्तविकता समझ में नागराज जी को और उन्होंने भाषा के साथ अपने आचरण के साथ लगा एक एजुकेशन का प्रपोजल हमारे सामने रखा ये प्रपोजल को हम समझने जाते हैं समझने का मतलब इतना ही है पहले सुनते हैं याद करते हैं उसके बाद हम अपने को ऑब्जर्वेशन में लगाते हैं स्वयं को ऑब्जर्वेशन में लगाते हैं स्वयं को लैब बनाना पड़ता है यदि आपने लैब कहीं और बना ली तो आप फंस गए तो खुद को लैब बनाते हैं तो कोई चीज़ें हमको समझ में आती है वो समझ आपकी अपनी होती है वो मान्यता नहीं होती है और उस समझ को आप प्रमाणित करने जाते हो तो जितने मुद्दे जुड़े हुए हैं उन, उन बातों के साथ उनको समझना हमारे अनिवार्य होता है जब समझ पूरी होती है तो वो अनुभव होता है और तभी जाकर प्रमाणित होते हैं इस प्रकार से ये एक पूरा सर्कल है ये हमको समझ में आता है आप और हम सभी लोग इसी क्रम में हो ही सकते हैं होने चाहिए है। जैसे मैं आपने मेरे बारे में कहा तो ये मैंने ही कहा हुआ है कि मेरे को अनुभव नहीं हुआ है मुझे पता ही है लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि कुल समझने का तरीका क्या है कुल समझ के करना क्या है करने का तरीका क्या होगा और उसको किस प्रकार दिया जा सकता है और उसमें बहुत सारे मुद्दे जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि 99.99 नाइन .99 चीज़ें हमको समझ में आ गई कोई ना कोई परसेंट छूटा होगा तभी अनुभव नहीं हुआ है तो वो कैसे खुलेगा तो वो जब जो कुछ समझ में आ गया है उसको जीने में हम प्रमाणित करना चाहते हैं तो कोई बहुत छोटे से ऑर्डर में कहीं कही ना कोई कोई ना कोई चीज़ छुटी रही होगी जिसका ध्यान प्रमाणित करने के चाहना के बिना आता ही नहीं है उस पर ध्यान जा ही नहीं सकता है क्योंकि हमको हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम क्या नहीं समझे हैं हमको क्या नहीं पता ये हमको नहीं पता रहता तो इसीलिए अभी जितना समझ में आया उसको लेकर आप दौड़ने की जरूरत है उसको प्रमाणित करने की जरूरत है जैसे आपको अगर ये समझ में आ गया कि मानव को यदि सुविधा चाहिए तो श्रमपूर्वक ही हो सकती है तो आप सुविधा के लिए बजाय नौकरी के अब श्रम के लिए डिजाइन में आओगे अब श्रम के लिए काम करने जाओगे तो दूसरा मानव के बिना काम होता नहीं है तो दूसरा मानव आपकी सुनता नहीं है तो क्यों नहीं सुनता भाई उसके साथ आपका क्यों नहीं ट्यूनिंग बैठता अब इस पर ध्यान जाएगा और उस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं तो अपना एक सेफ रे के अपन चलेंगे उसमें कहीं पहुँचते वहते हैं नहीं फिर ये सारी बातें जो है एक प्रकार के एक गोष्ठी गप्पा है और गप्पा करने के लिए मनोरंजन है और उस आप मजे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हो समाधि से